द से मिथ्यात्समर्थन तो किं फल सब भेद मिथ्या हे भेद में मिथ्यात्समर्थन तो कर्ण का क्या फल हैद्वैत सृष्टे राग तदाचोपरी माया माया मुक्तावृाया धायाखिलाखिला यदत यदत क्या वहदत यददत सुतम सृष्ट सृष्टि प्राग यदतम श्रुतम अद्वैत कहा गया सृष्टि के पहले तदेव अद्य अवैत अभी भी है उपरी च आगे भी अद्वैत रहेगा मुक्तो अभी मुक्ति होने पर भी अद्वैत रहेगा अखिलान जनाथा भ्रामी माया ही भ्रम में डालती है व्यर्थ सबको यद्य अद्वैतम श्रुतम श्रुति में कहा गया सदव समयम अग्रे आसदी माया अद्वैत श्रुते सृष्टि प्राग्रुत सृष्टि के पहले अद्वैत जो श्रुति में कहा गया तदेव अदय उपरी, उपरी च आज भी वही अद्वैत सृष्टि काल में भी उपरी आगे भी वही अद्वैत रहेगा प्रलय हो मुक्ति हो अद्वैत ही रहेगा मुक्त ऐसे अद्वैत माया वृथाअखिला जनान भ्राम यदा यद्वैतमी सदव सम्य इदम अग्रे आसीति हे सम्य इदम अग्रे सद आसी इधम का सत्यक्ष गृह जगत नामक जो जगत इदम अग्रेकार के पहले सदवासी सद ही था सतएव सत ही दिन से निश्चय होता और कुछ नहीं था फिर भी स्पष्ट करने के लिए सृति कहती एक सतव आस एक कह करके फिर एक एक ही था फिर आगे अद्वितीय द्वितीय नहीं स्वगत सजातीय विजातीय तीन भेद निराकरण करने के लिए एकम एव अद्वितीय तीन विशेषण दिया पहला आया है यदि श्रोतो यद अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादित ब्रह्म अद्वितीय ऐसे श्रुति में कहा गया तदेव कालत्र अबाध्य वास्तव तीनों काल में है जो तीनों काल में है तो वास्तव है कभी उसका बाध नहीं होता है न भेद भेद नहीं है कुछ क्रिय में अभिनिवेश आग्रह सब लोग क्यों करते है मानते है भ्रम से जैसे अजमे सर्प दीखता है जैसे भ्रम से अद्वैत में द्वैत दिखता है, है। तत्व ज्ञान रहित्वाद अभिनिवेशन कुरी भाव तत्व ज्ञान नहीं होने कारण अज्ञान के कारण द्वित तो दिखता है प्रत्यक्ष है उसमें अभिनिवेश राज्य में सर्प दिखते हैं भ्रांति है बच्चा पास में दिखर के हस रहा है बड़े बड़े को सर्प समझ कर डर रहे और कहता है सर्प नहीं आ जाओ और सब लोग डर कर भाग रहे वो भ्रम होने से सर्प दिखता है डर से इसी प्रकार जब तक तो राज है तब तो तक तो भ्रम रहता है अभिनिवेश करते तत्व ज्ञान रही अभिनिवेश आग्रह करते द्वैत सत्य है इसे मानते मुक्तावती अभी शंका करते तत्व ज्ञान रहित उनसे अभिनवेश करते है, तो है। किंतु हम देखते हैं जो लोग माया मय जगत को कहते हैं अद्वितीय तत्व कहते हैं प्रवचन करते बड़ा जोर से बोलते हैं वो भी तो संसारित दिखते है न प्रपंच से मैमय तत्व ये वर्णय जो, जो कथन करते हैं प्रवचन करते हैं तथा पढ़ाते हैं कहते हैं प्रपंच मैया तत्व है ऐसा जो कहते हैं है, है, है, ते संसारों तो दृश्य से उतर तो संसारी दिखते हैं अतः तत्व कियोजन तत्वज्ञान से क्या फलो वा शंकाकर्ता है पूर्वभिस्थित ये वद्ती थमे वे भ्राम्य नयथा कि मत्र ये भ्रांतिरदर्शना ये वदन्ति वह इतं ये वदन्ति वद्दी इस प्रकार प्रपंच मैम मिथ्या है अद्वितीय तत्व ऐसा जो वदन्ति इ्थ वजते भ्राम्ये भी भ्रांत संसारी दिखते हैं आगे विद्या या अविद नही अवगे तो कर देना क्राम्य विद्या अत्र विद्या से ज्ञान से क्या विद्या है अत्र विद्या ज्ञान से क्या फल फ्री है जो कहते वो भी तो भ्रांत है तो विद्या से क्या प्रयोजन है ऐसा शंका होने पर सिद्धांतिकता कहता न यथा पूर्वम ऐसे शाम अत्र भ्रांति रान जिनको हो जाता है यथा पूर्वम ज्ञान होने के पहले जैसे भ्रांति होती थी ऐसे भ्रांति नहीं है यथा पूर्व एते अक्तर भ्रांति दर्शना रत्व में भ्रांति नहीं होती है जो भ्रांति है तो ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान हो तो इसे यथापूर्व भ्रांति नहीं होती है ठीक है में कर्मवसात के संचित व्यवहार सत्यति प्रारब्ध कर्म के कारण प्रारब्ध कर्म जब तक है ज्ञान होने के बाद ही उसको भोगना पड़ता है इसलिए कोई कोई व्यवहार करते हैं प्रारब्ध कर्म के कारण के सांसित व्यवहार सत्य थे सब लोग व्यवहार नहीं करते ज्ञानी कोई व्यवहार करने पर भी पूर्वत अभिनिवेश अभाव पहले जैसे सत्य तो अभिनिवेश आग्रह था द्वैत में ज्ञान होने के बाद प्रारध कर्म के कारण व्यवहार करने पर भी ऐसे अभिनिवेश आग्रह सत्य है द्वैत ऐसे अभिनिवेश नहीं रहता है मिथ्या तो निश्चय होता है व्यवहार प्रारध्ध के कारण करते फिर भी निश्चय रहता है ये मिथ्या है सत्य तो आग्रह नहीं रहता है निहार करता है सिद्धांत न यहापूर्वेशा अक्तर भ्रांति रशनाथ पहले जैसे भ्रांति ऐसी भ्रांति नहीं है ये ज्ञाना भ्रांतिय भाव दर्शयत अज्ञानी अज्ञानीनाम निश्चय ताबदार ज्ञानी की भ्रांति नहीं होती अब भ्रांति का अभाव दिखाने के लिए अज्ञानियों का निश्चय पहले कहते हैं अ कामुष्मिक संसारो वास्तवस्तः न भाति चाहत नित्य ज्ञान विश्चय अहिक लोके भाव अहिक इस लोक में धन संपत्ति पुत्र मित्र आदि जितने ये सब सर्व संसार वास्तव्य है स्वर्ग आदि जो है संसार वास्तव्य है अही का अमुस्मिक जितने संसार है इसलिए तथा ना न भाति नास्तिक अद्वैतम अद्वैत कैसे होगा ये सारा प्रपंच है ये सत्य है अद्वैत नास्ती न ना भाति न तो अद्वैत है नीक्षता तो है अद्वैता नास्ती न ना भाज न दिखता है ना है अद्व्यता नहीं दिखता है नहीं सता है इस अज्ञानी भी निश्चय है ये अज्ञानियों का ऐसा निश्चय है अज्ञानी निश्चय करते हैं ना तो अद्वैत है न तो अद्वैत भान होता है अहि के लोके भाव अहि का पुत्र कलश आदि पोषण उसको पुत्र कलत है पत्नी आजि उनको पोषण करना भोजन करना सुख से रहना ये सब पारा वही ठीक है वही हमारा कर्तव्य है अमुष्मे नहीं परलोक भव अमुष्मिको स्व सुखाद्य अनुभव रूप स्वर्ग सुखाद्य अनुभव ये सब जितने संसार वास्तव है इसे वास्तव सत्य होने से सारा प्रपंच दिखता है इसको मिथ्या कैसे कहेंगे ये पारमार्थी वास्तव है इसलिए अद्वैत हो नहीं सकता है नहीं है अद्वैत नहीं दिखता है ऐसे अज्ञानी का निश्चय दीर्घ निश्चय रहता है अज्ञान निश्चय करता है अद्वैत हो नहीं सकता है अद्वैत ही नहीं ये अज्ञानी का निश्चय क्यों कहते है ज्ञानी का निश्चय बताएंगे ज्ञानी के निश्चय बताने के लिए अज्ञानी का निश्चय दिखाते हैं ज्ञान तो तर। है क्या अज्ञानी है ज्ञानी है। अज्ञान भी पाठ अज्ञानी है अहिं का अमुस्म का सर्व संसार वास्तव इसलिए अद्व्य नहीं है न भान होता है ये अज्ञानी का निश्चय है अहि का क्या हुआ इसलोक में मरने वाले धन आदि जिसने सब भोग है और अमुस्मी लोक भव स्वर्ग सुखादि सब वास्तव है तत्व विनिश्चय से तत्व विलक्षण दर्शेती तत्व का जो निश्चय है इससे अज्ञानी निश्चय से विलक्षण है दिखाते है निश्चयः निश्चयः विपरीस्मा विपरी सीक्षतेश्चय बद्धो बद्धो मुक्तो मुक्तो मन्यते मन्यते निश्चय बद्ध मुक्त हेति मंच बद्धो तो मन्यते ज्ञात निश्चय अस्मत विपरीत निश्चय सम्यक अज्ञानी का जो निश्चय उससे विपरीत निश्चय का अज्ञानी तो इस लोक परलोक सब संसार को वास्तव मानता है अद्यतन नहीं कहता है अज्ञानिका निश्चय है अस्मत विपरीत निश्चय दीक्षि सा निश्चय तो बद्ध मुक्त हम चेत मन अज्ञानी अपन निश्चय के अनुसार को हूं, हूं, ज्यान, संसार को सत्य मानता है मैं जन्म मरण वाला हूँ बद्ध हूँ ऐसा मानता है और ज्ञानी निश्चय क्या करता है संसार मिथ्या है अद्वैत पारमार्थी सत्य है ये संसार मिथ्या है अहम अस्मी ब्रह्म ऐसा निश्चय मन से और मुक्त है अपने मानता है मैं मुक्त हूँ शुद्ध स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में हूँ संसार मिथ्या है मैं तो तीनों काल काला में स्थित जो ब्रह्म जागर सपन सुशुद्धि तिन्ह अवस्था का दृष्टा फूल सूक्ष्म का अनुसार अतिरिता पंचकोसाजित शुद्ध चेतन में हूँ बाकी सब मिथ्या है ऐसा निश्चय के कारण ज्ञानी मानता अहम मुक्त और ज्ञानी मानता है ये संसार सत्य है, है पुत्र मित्र धन पुत्र आदि है पुत्र मर गया धन नष्ट हो गया मैं बड़ा दुखी हूँ मर जाऊंगा ये सब मानकर अपन को बद्ध मानता है स्वस्व निश्चयतः अहम मुक्त अहम बद्ध इस मान्यते अज्ञानी क्या मानता है हम बद्ध अज्ञानी मानता हम मुक्त अद्वैतम पार्थिकम भाति ये विपरीत निश्चय अज्ञानी क्या कहता है अद्वैत तो है ही नहीं न दिखता है ज्ञानी मानता है अद्वैत पार्थिक है अरे भाति च साक्षात साक्षात्कार से जाता है तो न भाते नहीं अद्वैत ही भान होता है संसार अपार्थिक अज्ञानी मानता है संसार सत्य अज्ञानी मानता है संसार अपार्थिक मिथ्या है ये निश्चय ज्ञानी क्या विपरीत निश्चय हुआ तथा किम इत्यास्या क्या वा स्वस्थ निश्चय अनुसारे फल बोति अपने निश्चय के अनुसार फल अज्ञा अपने को बद्ध मानता है अज्ञा अपने को मुक्त मानता है शंका करने वाले कहते हैं अद्वैत खाली भाती अद्वैत भाति जो कहते अद्वैतम तो शास्त्र है शास्त्र से अद्वैत अद्वैत आता है अनुभव नहीं होता है अद्वैत का वो मानता है सारा प्रपंच सत्य है अद्वैत का अनुभव कैसे होगा अद्वैतम भारती उ शास्त्र तो है वो अद्वैतम भात जो तो ज्ञानी मानता है यह तो केवल शास्त्र प्रमाण से न अनुभव अनुभव कैसे होगा अद्वैत का अथो न तो निश्चय इसलिए अद्वैत पार्थी ऐसा निश्चय नहीं होगा क्योंकि अद्वैत का भान हो नहीं सकता है द्वित है सत्य ऐसा शंका करता है न अद्यतम अपरोक्षेण भा भासनाद अशे अशे अशेषेण न भाति चेदेश अशेषेण न भात चेद भासते भाषते शंका करने वाले तो का तो अद्वैतम अपरोक्षम न अद्वैतम चेत अद्वैत का तो अपन ही होता है सिद्धांतिक न सिद्ध रूपे न भाषण रूप से भान होता है अद्वैतम चित चेतना चित्त रूपे चैतन घटो भाति पटो भारती मठो भारती पुस्तक भाति, भाति, भाति। चिद रूप से अद्वैत का भान होता है सदरूप से घटो अस्थि पटो अस्थि पुस्तकम अस्थि सदरूप से चिद रूप से अद्वैत का भान होता है अद्वैत का भान हो होता है, है, इ, तो है। से चेतन ज्ञान ही अद्वैत जो ज्ञान है सबके साक्षी तीनों अवस्था का द्रष्टा जागृत को जानने वाला ज्ञान है तीनोंवस्था का द्रष्टा तीनों अवस्था से विलक्षण जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों को जानने वाले तीन अवस्था से विलक्षण और तीनो अवस्था मिथ्या है दृश्य और जानने वाला ज्ञान ही सत्य है वही तो अद्वित है तो तीन अवस्था का साक्षी दीर्घ रूप से चिद्ध रूप से भान होता है तो शंका कहता है तो अशेष न तो पूरा नहीं दिखता है केवल थोड़ा कहते से भान होता है पूरा तो नहीं भान होता है संपूर्ण रूप से तो सिद्धांत कहता है द्वैत क्यों भाषते केलम सारा द्वे तत्व को दिखता है द्वित प्रपंच जितने किसको दिखता है दिखता है दिवाली के पीछे क्या है दिखता है अद्वैत पूरा नहीं दिखता है तो द्वैत क्या पूरा दिखता है क्या शेषण न भात दैत तुमको दिखता है क्या गोचर पर पूर्वपने कहा अदैतम न पर अव का विषय नहीं होता है खाली शास्त्र से कह अनुभव का विषय नहीं सिद्धांति कत अ गोचर सिद्धम अगोचर गोचर है विषय अभी अद्वैत ऐसा नहीं असिद्ध अनुभव गोचर तो सिद्ध नहीं अनुभव का सिद्ध रूपनाफु स्थिति होता है जैसे घटोस्त पटोस्त मठोस्ट शूप्य अगत एक घटपट मठ भिन्न भिन्न शब्द स्फुति पट स्फुतिफुरती जिस स्फुरन रूपे एक एक स्फुर सौम्य अनुभव जैसे घट मठ कर्क गुहा भिन्न भिन्न है घटाकाश मठाकाश कर्काश गुहाकाश आकाश एक है घट मठ को लेकर के घटाकाश मठाकाश कर्काश नाम भिन्न भिन्न कहते सौम्य एक ही आकाश है ठीक इस प्रकार घट स्पूर्ति पटस्फूर्ति पुस्तक स्पूर्ति लेखन स्पूर्ति स्फूरण रूप एक है ये उपाधि घट पट मठ आदि ये भिन्न भिन्न है स्फूरण रूप से घट आदिफूर से घटपि भिन्न भिन्न होने पर भी एक अनुत्व का भान होता है नानी तत् न प्रतीयतेफूर भान हुआ संपूर्ण रूप से होता है शंका कर्ता अचेन न भात चेत सिंह कार्य साकल्यन साकलिन भाना भावो द्वैते भी समान क्या द्वित भी संपूर्ण रूप से नहीं दिखता है साकल लेना भाना भावो द्वित भी समान है द्वित प्रपंच कितने तुम तो कितने दिखता है संपूर्ण तो नहीं दिखता है ज, थोड़ा दिखने पर भी द्वित सत्य मानकर बैठो अच्छी रूप से भान हुआ जागरूक सपन सुश्रुति तीनों का दृष्टा दृग रूप दृश्य उससे विलक्षण है और दृघ रूप अद्वैत है ये भान पर भी उसमें निश्चय क्यों नहीं करते तो भासते न न अते द्वैत भासते अखिले एवं दोष साम्यम अभिधायम्य दोष की सामानता सौम्य अव्य तो जैसे पूरा नहीं दिखता है द्वैत तो ही पूरा नहीं दिखता है अभिधाय उक्त आकर्षण करके पिहार साम्य परिहार में समता है कहते हैं दिग्मात्रेन दिग्मात्रेन दिंग विभु दम खलु द्वैत सिद्धि वैत सिस्ते न, न कि दिग्मात्र खु सम थोड़ा सा एक देश से भान होता है द्वैत का और का भी दोनों में समान है समम करू अद्वैत भी थोड़ा दिखता है द्वित भी थोड़ा दिखता है जितने द्वैता आपको दिखता है उसे कितने अधिक गया बहुत ही ये सारा कितने यहाँ इतने दिखता है पूरा ऋषिक दिखता है ये कुटिया में क्या क्या दिखता है वो भी नहीं दिखता है कुटिया के बाहर क्या दिखता है और ऋषि के छोड़ो उसके बाहर तो और देश विदेश क्या आ उसके बाद स्वर्ग आदि कितने प्रपंच है क्या दिखता है थोड़ा दिखता है दिग्मा तभानतु द्व रूप समान है ऐसा होने पर भी द्वे तक की सिद्धि हो जाती है द्वेत का निश्चय यदि हो जाता है अब सिद्धि से ताबत किम न किम द्वैत की सिद्धि निश्चय जी है तो अद्वैत की सिद्धि क्यों नहीं होगी जागर सपन सुस्ती तीनों का दृष्टा आप हो तीनों अवस्था के जो दृष्टा है वो दृश्य से विलक्षण है तीनों अवस्था में दृश्य हो गया देखने वाला है की जो जागृति देखता है वही सपन देखता है वही संस्था देखता है क्योंकि प्रतिभा होती जो मैं सपन देखा मुझागर हूँ वही सुश्रुति में था एक ही द्विग्री आप ऐसे अद्वैत का निश्चय क्यों नहीं होता है दी ने था, एक दीमा का सामने दया कौ भी एक देशे ते भान अद्वैत भी ठीक हे एवता कथम परिहार परिहार तो तो साम्य कैसे है परहारा्य परहारम्य से अवैत सिद्धिस्ट तब तबता किब पक्षे तल प्रति सदभावन एक देश प्रतीत होने, हो होने पर जैसे द्वैत सिद्धि हो जाती है द्वैत सिद्धिवत द्वैत निश्चय सिद्धिय निश्चय एक देश प्रतीत होने पर जैसे द्वैत निश्चय हो जाता है ऐसे एकफूरण रूप से प्रतीत होने पर अद्वैत सिद्धिर्थ अद्वैत निश्चय क्यों न होती अद्वैत निश्चय क्यों नहीं होता है अर्थात होगा भवत्यवत्यवर्थ अद्वैत निश्चय होता है तु पूर्वबाजी प्रकारांतरण अद्वैता सिद्धि में संकट है अन्य प्रकार करता का था तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी अद्वैत का क्या थी न द्वैत द्वैत नहीं होगा तो अद्वैत होगा अद्वैत जब तुम दिखता है तो अद्वैत कैसे होगा ये देखो द्वैते मीनम दैत ज्ञानी कथंभानिद्भ विरोध्य दैत स अद्वैत द्वैतरित अद्वैत होगा अद्वैत है तो अद्वैत कैसे होगा अविद्यम द्वैत हो द्वेतन हीनम अद्वैतम अद्वैत ज्ञान कथंत द्वैत का ज्ञान जो होता है अद्वैत कैसे होगा द्वेतन हीनम अद्वैत द्वैत ज्ञान कथन तो इधम अद्वैत कैसे होगा चिद्ध भान होता है अद्वैत और चिद्ध भान हुआ चिद का जो भान है वो द्वैत ज्ञान का विरोधी है नहीं विरोधी नहीं भान होता है द्वैत भी दिखता है। अविरोधी भानंतु द्वैत द्वैतस्य। द्वैत का विरोधी नहीं है चिद भान चिद रूप से भान होने पर भी द्वैत प्रपंच दिखता है जागर सपन सरस्वती का दृष्टा है चिद रूप है घटस्पुर पटस्प्रति चिद रूप है ऐसा निश्चय होने पर तो द्वैत दिखता है चिद्ध भानंतु अस् अविरोधी द्वैत अविरोधी है द्वेत का अविरोधी नहीं है चिदवान होने पर द्वेत की निवृत्ति नहीं होती अब तो उभे असमय दोनों समान ही कैसे होगा द्वेत का भान होता है ठीक और अद्वैत का भान कैसे होगा द्वेत रहित होता होगा और अचिद का जो भान होता है और द्वैत ही नहीं द्वेत को नष्ट करता है नहीं।, नहीं करता है तो फिर अद्वैत कैसे होगा यदि अद्वैत को नाश कर को नाश कर दे चिदान तब तो कहेंगे तो तो द्वेत ही न हो गया अद्वेत और तो चिदवान होते हुए भी द्वेत दिखता है उसका विरोध नहीं है तो द्वैत नहीं न नहीं है तो अद्वैत कैसे होगा इसे दोनों समान कैसे भी द्वेत साफ दिखता है प्रत्यक्ष अद्वैत तो, तो निश्चय नहीं होगा द्वैत अगर नहीं न द्वेत जब तक तो अद्वैत निश्चय नहीं होगा ठीक है न अद्वैतम का द्वैत रहितम क्यूंकि द्वैत और अद्वैत दोनों पड़े परस्पर विरोध हाथ दोनों परस्पर विरोध है जैसे घट रहे और घट अभाव घट ज रहेगा वहाँ घट नहीं घट भावे तो नहीं जहाँ रूप है वहाँ रूप अभाव नहीं वायु रूप भावे वायु में तो रूप नहीं इसी प्रकार अद्वैत दोनों परस्पर विरोध है द्वैत रहता है अद्वैत होगा द्वेत समाप्त हो जाए तो अद्वैत ठीक है तथा सचिव द्वैत प्रति तो अद्वैत न संभवती पूरा पेशी का अभिप्राय जब तो द्वैत लिखता है अद्वैत तब तो हो नहीं सकता है द्वैत समाप्त हो जाए तब तो अद्वैत ठीक है अद्वैत प्रतीत होती द्वैत का ज्ञान होता है अद्वैत कैसे सिद्ध होगा न न द्वित अद्वैत विरोधी चौथ अद्वैत प्रतिभा सामान द्वैत से समान सिद्धांत कहता है आप कहते द्वैत के अभाव होने पर अद्वैत निश्चय होगा हम कहते अद्वैत के अभाव होने पर तो द्वैत निश्चय होगा द्वैत का निश्चय कैसे होता है अद्वैत का विरोधी द्वैत है न नहीं द्वैत का विरोधी अद्वैत ही आप कहते द्वैत हीनम अद्वैतम जब तो द्वैत दीक्षता है तब तक अद्वैत भान नहीं होगा हम कहते अद्वैत नहीं होगा तो द्वित अद्वैत का भान नहीं होगा तो द्वेत होगा अद्वैत का भान तो के होता है तो द्वेत का निश्चय कैसे होता है द्वैत्या अद्वैत विरोधी अद्वैत विरोधी है ना नहीं, नहीं।, नहीं। तो अद्वैत भाष मान सीध से अद्वैत का जो भान होता है द्वैत्या का निश्चय के होगा हमको तो अद्वैत भान होता है द्वेत का निश्चय नहीं होता है द्वैत मित द्वैत निश्चय तुमको केच होता है और कहता हमको द्वैत का निश्चय होता है अद्वैत निश्चय नहीं होगा सिद्धांत करता हमको अद्वैत निश्चय होता है द्वैत निश्चय नहीं होगा अद्वैत नहीं होगा तो द्वैत होगा अद्वैत द्वित होगा आशंक पूर्वाधिक नहीं ऐसा नहीं करते तो आपके मत में अद्वैत का भान क्या होता है चिद भान चेतन चिदूप से चिद्रूप से भान क्या द्वैत को नष्ट करता है क्या चिद भान तो अविरुद्धान द्वैत का अविरोध नहीं है यदि अद्वैत का भान अदेत, अदेत, का विरोधी हो तो अद्वैत निश्चय हो तो द्वैत निश्चय नहीं होगा अब तो कहा तो अद्वैत का चिद्रे भान हुआ अद्वैत का विरोधी है नहीं, नहीं।, नहीं। तो द्वैत रहेगा तो द्वेत रहेगा तो द्वेत हमको भान होता है क्या पति आप जब तक है तो तक तो अद्वैत नहीं हो सकता है और अद्वैत आपका सिद्ध भानु सिद्ध द्वैत का विरोधी है नहीं है सिद्ध भान तो अविरोधी द्वेत भवन मते चिद्रूप आप अद्वैत प्रती को क्या कहते हो चिद घटस्पृति, पटस्पृति पटस्फूर्ति कह करके घट पट आदि में स्फुरन अनुगत है एक स्पुर चिद से ही अद्वैत की प्रतीति आप मानते हो किंतु चिद की जो प्रतिति चिद रूप से जो भान है वो द्वेत का विरोधी नहीं है द्वेत रहता है इसलिए द्वै तो निचो हो जाएगा तस्व द्वेत विरोधी तो अभाव चिद का विरोधी है नहीं दे विरोधी नहीं होने से नव भोये साम्य दोनों समान कैसे हुआ द्वैत रहित होता तो अद्वैत होगा आपका तो अद्वैत नहीं होगा तो द्वित होगा अद्वैत सिद्ध रूप भान सिद्रोप भान होने पर भी तो रहता है सिद्धुरान होने पर द्वेत रहता है तो अद्वैत होने पर भी तो द्वेत रह गया समान कैसे हुआ तो यही रहस्य है अद्वैत है पारमार्थिक अद्वैत है व्यावहारिक कल्पित पारमार्थिक मरुहम में कल्पित तो जल दिख सकता है, है। कल्पित तो जल जल जब तो दिखता है तब तो तब तो मरुहम में रहेगी वहाँ है जल दिखता है तो मरुहि कहाँ चल जाएगी भरी <laughs> तो तेगी कल्पित जल जिसे दिखने पर भी मरुम का कुछ बिगड़ेगा नहीं ये द्वैत कल्पित द्वेत दिखता है स्वप्न में आप सोते हो और सपने में कल्पित प्रति दिखे तो कुछ हानि लाभ होता है उजने के बाद इसी प्रकार ये द्वित कल्पित होने से अद्वैत का कुछ बिगड़ गया कुछ नहीं है देखो प्रत्ययमान से द्वैत से वास्तव तो अभात द्वेत तो प्रत्ययमान प्रती का विषय ज्ञाम होता है किन्तु वास्तव नहीं है इसलिए वास्तव अद्वैत का विघातित्व तो न प्रत्ययमान द्वैत वास्तव है वास्तव तो नहीं, नहीं। हो तो अवास्तव द्वैत अद्वैत का विरोधी होगा वास्तव अद्वैत को अवास्तव द्वैत विरोध करेगा वास्तव मरुभ को गीला कर दिया जाता है वास्तव अद्वैत को कल्पित द्वैत विघाती है नष्ट करेगा वस्तव न विघातिव नास्तवैत विघातिव ना, ना कू प्रत्यन द्वेत प्रत्ययन दास्तव अद्वैत का विरुद्ध नहीं है क्योंकि वो वास्तव नहीं देता, देता द्वैत यदि वास्तव होता तो अद्वैत का विरुद्ध होता वास्तव नहीं मन से अद्वैत का विरुद्ध नहीं ये है ये पर्याय करता सिद्धांति एवं तरी श्रृणु द्वैत एवं असन्मायामय तेन वास्तव अद्वैतम परीशेषा विभासतेणु ऐसा तो तो भी कहते आस, अस… आस तो सुनो द्वितम असत माया मयत्व द्वैत न सत असत का बंध्या पुत्र ससाण जैसे नहीं असत वास्तव नहीं है वास्तव नहीं है मायामयत्व माया है, माया का कार्य तेना वास्तव अद्वैतम परिचयाध परिशाध द्वैता यदि कल्पित हो गया तो फिर क्या बचा पारा मार्थिक परिशेषाद अद्वैत वास्तव विभाषते अद्वैत भानुता अद्वैत वास्तव वास्तवे अकल्पित अद्वैत हो परिशेष क्या है देखो दिया है प्रस प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात शिष्य मान्य सम्प्रत परिशेष ये शास्त्र में विभिन्न स्थानों में प्रयोग करते इसको याद करना पंचायत प्रसक प्रतिषेधे प्रसत जो प्राप्त उनका प्रतिषेध कर दिया जो जो प्राप्त उनका निषेध कर देना पर अन्यत्र प्रसंगात अन्यत्र प्रसंग नहीं होने से जो बचा शिष्य मणे संप्रतय परिशेष शिष्य मण्य में संप्रत ही परिशेष है परिशे का ये नहीं तो परिशेष रहा प्रसाय जितने हो प्राप्त प्रतिशत कर दिया जो जो प्राप्त है उनका प्रतिशत कर दिया और जो अप्राप्त वहाँ प्रसंग है प्रसंगता प्रतिशत हो गया अन्यत्राप्त में प्रसंग है अन्यत्रसंग फिर जो बच गया शिष्य मण्य में संप्रत है उसको कहते परिचे अन्याय जो प्राप्त है द्वैत उसका निश्चय हो गया कल्पित है और अन्यत्र प्रसंग नहीं बाकी अद्वैत ही बचा अद्वैत निश्चय हो गया ओ एवं ओम ओण पूर्णमीदर्णा पूर्णम दश्यसे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण में ओ शाति शांति शां